आध्यात्मरामण अरण्यकांड, अष्टम सर्ग एव विचिव सलक्ष्मण भगन रथापुब पति भुवि दृष्टि लक्ष्मण महामेद्य लमकजा तम जहार ताम। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ छत्र धनुष और कुबर पड़े देखे उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण देखो यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीत उन्हें हर ले गया है ततः भुवो मारग्वा पर्वतसन्नी पुर्दृष्ट्वामो वाक्यम था ब्रवीदेश भक्षताशन शेत विभक्तृत् पश्य हसाचर फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत से शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा देखो निसंदेह यही उस शुभदर्शना सीता को खाकर अत्यंत तिप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है मैं इस निशाचर को अभी मारे डालता हूं। चाप माल शीघ्र रघुनंदन तुथ्वा राम वचनम जटा यु प्राभीतव हे रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण शीघ्र ही मेरा धनुष बाँड लाओ राम का यह कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा मारय भद्रम ते मृमाण स्वकर्मणा अहम जटायुस्ते भारण समुद्रुत रावणं दत् युद्धे मे बभुवारि विमर्दन तस्य तेन तस्वाहान रिस्मे जगन्नाथ्य मैं अपने ही कर्मों से मर रहा हूँ आपका कल्याण हो आप मुझे न मारे मैं जटायु हो मैंने आपकी भार् को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था हे शत्रुधमन मेरा उससे घोर युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ घोड़े और धनुष आदि भी काट डाले किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ हे जगन्नाथ अब मेरी ओर देखिए मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ तत्व राघवो दीनम कंठ हस्ताभ्यां ददर्श राभो दुखाश्रुवृतलोचन यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठगत प्राण और अतिदिन अवस्था में देख तब वे आसूओ में आसू भर कर उस पर हाथ फेरते हुए बोले जटाओ ब्रूहि में भार के ननीता सुभा नना मत्कार भोसी प्रिय बांधव हे जटायो कहो मेरी सुमुखी भार्या सीता जी को कौन ले गया है अहो तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो जटाया वक्त समुद्र वाच रावण राम राक्षसो भीम विक्रम आदा मैथिली सीता दक्षिणाभिमुखो यय ये शक्ति तो जटायु ने रक्तवमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा हे राम महापराक्रमी राक्षसराज रावण मिथिलेशनंदिनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझमें शक्ति नहीं है मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ दृष्ट्या दृष्टो श्रीरामत्व मृमा मे न घ परमात्मा से विष्णुस्व माया मनोज रूप अंत काले दृष्टि हम रघु उत्तम हस्ताभ्यान पदम हे राम आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है हे अनग आप माया मानोरूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं हे रघुश्रेष्ठ वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा तथेति रा संस्पर्श तदंगम पाणिना तत प्राणा परित्य जटायु पति भुवि रामस्तमु शोचि बंधुभत्सा त्रुचन लक्ष्मणे न समान नाय का शाली प्रदाह तब रामचंद्र जी ने मुस्काते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ तदनंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियाँ मंगवा उसका दाह कर्म किया स्ना दुखेन रामी लक्ष्मण साम भने मृगं त्र मंसखंड सत्वलिप्राक्षप्रा पृथक् पृथक नृ कि भक्षं पक्षिश तीपोति पक्षिराघव प्राज प्राह जटा गत्पद मस्तारोप्यम भजस्वाद्य सर्वलोकस्य पश्यतः तत्पश्चात रामजी ने लक्ष्मण के सहित दुखित चित्त से स्नान किया और वन में एक मृग मारकर घास पर सब और अलग अलग उसके अनेकों मांसखंड बिखेर दिए इन्हें सब पक्षीगण खाएं और उसे पक्षराज जटायु तृप्त हो ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी बोले जटायो तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो विमान तरव्यूपर विमान्यु तदनंतर वह तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ संख चक्र गा पद्म कि दूतस्व प्रकाशे न पीतांबरधरो मल चतुर्भ पार्षद विष्णुतादृशरभिपूजि तूयम योगिगणे राम राभास कृताजलिपुटो भूतनंदन उसमें वह सुंदर पीतांबरधारण किए शंख चक्र गदा, पद्म और क्रीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था वैसे ही वेशभूषा वैस वाले चार विष्णु पार्षद उसकी सेवा कर रहे थे तथा योगीगण उसकी स्तुति कर रहे थे तदनंतर वह हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधित कर उनकी स्तुति करने लगे जटाच अगणित गुण अमेय जगस्मह प्रण तोंद्र जटायु बोला जो अगणित गुणशाली है अप्रमेय है जगत के आदि कारण है तथा तो उसकी स्थिति और लय आदि हेतु है उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर वंदना करता हूँ चतुर्मुखादि दुखम नरभर मनिषम नोष्मीराम वरद महम वर चाप बाढ़ जो असीम आनंदमय और श्री कमलदेव देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं उन धनुष बाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ त्रिभुवन कमनीय रूप मिढ्यम ब्रविशत भात प्रदानम शरण अम सुराग मूले घुनंदन प्रपद्ये जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान है सबके स्तुत्य सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, है तथा देने वाले हैं उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहरिस्त प्रणाम करता हूँ दयालुम धनुजपति सहसोनाशम रिम जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावा नल के समान है जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण है उन दया श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं अवित भव भावनाघुनम प्रपद्ये। जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम उपरां मुनिजनिक सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं था जिनके चरण रूप पोत जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ नायक प्रपद्य जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं जिनकी लीलाएं अति मनोहारणी हैं तथा तो देव और पतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं उन गिरधारी सुरवरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ परधन परदार परजिता पर गुणभूतिष्टमान पर हितरता सुसेभ्यम रघुवर मम भुज लोचन प्रपद्ये जो परधन और परिस से सदा दूर रहते हैं तथा पराय गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ स्मित रुचिर विकास नाबजम अति सुभल सुलभम सुरराज नील नीलम श रूह चारु नेत्र छित रघुपति रुचारुनेत्रोभम रघुपतिर गुरुम प्रपदे जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो हो रहा है जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा तो जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ हरि कमल शुरू रूप भेदा विभासे गुणत्र जलपूरिदात्र तो अमर पात्र अमरपति स्तुति पात्री हे प्रभो जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है वैसे ही सत्व रज और तम इन तीन गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव से भाषित होते हैं हे ईश आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ रतिपति सतकोटि सुंदरांगम सतपथ गोचर भावना विधूरम यतिपति हृदय का काम देवों से भी सुंदर है सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर है और योगी राजो के हृदय में आप सदा ही भासमान है ऐसे आप आरतिहर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता सुवस्तस्य इतम सुवस्त प्रसन्नो भुद्रु रघुत वाचगच्छ भद्रम तेम विष्णु परम पदम जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले जटायो तुम्हारा कल्याण हो तुम तो मेरे परम धाम विष्णुलोक को जाओ शृण लिखे द्वारिम पठेत सारूप्यमेत सृति जो पुरुष मेरे इस स्त्रोत्र को एकाग्र चित्र से सुनता लिखता अथवा पढ़ता है वह मेरा सारुप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है राघा रघुनंदन जटाघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रमा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चला गया इसे श्रीमद आध्यात्म रामायमा महेश अरण्य कांडे अष्टम सर्ग